इसके आगे विख्यात सोम तीर्थ है उसमें स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है औषधियां पूर्व काल से ही संपूर्ण जगत की माताएं हैं उन्हीं में यज्ञ स्वाध्याय और धर्म कार्य प्रतिष्ठित हैं औषधियों से ही समस्त रोगों का निवारण होता है उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति और सबके प्राणों की रक्षा होती है एक दिन औषधियों ने मुझसे कहा सुरश्रेष्ठ हम लोगों को एक ऐसा पति दीजिए जो राजा हो उनकी बात सुनकर मैंने कहा तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया इसके लिए हमें कहां जाना होगा मैंने कहा माताओं तुम गौतमी के तट पर जाओ गौतमी के प्रसन्न होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ति होगी यह सुनकर वे वहां गईं और गौतमी की स्तुति करने लगीं औषधियां बोलीं भगवान शंकर की प्रियतमा पूर्ण्य सलीला गौतमी यदि आप इस भूतल पर ना आती तो संसार के प्राणी जो नाना प्रकार की पाप राशियों से त्रस्तकृत एवं दुखी हो रहे हैं क्या करते नदीश्वरी भोमंडल के मनुष्यों के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है जिनके महापातकों का नाश करने वाली आप जगनमाता गंगा उनके लिए सदा ही सुलभ हैं तीनों लोकों की बंदनिया जगत जननी गंगा आपके वैभव को कोई नहीं जानता क्योंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी आपको सदा मस्तक पर लिए रहते हैं मनोवांछित फल देने वाली माता तुम्हें नमस्कार है पापों का विनाश करने वाली ब्रह्भमई देवी तुम्हें नमस्कार है भगवान विष्णु के चड़ण कमलों से निकली हुई गंगा तुम्हें नमस्कार है मगवान शंकर की जटा से प्रगठ हुई गौतमी देवी तुम्हें नमस्कार है इस प्रकार स्तुति करने वाली और से गंगा जी ने कहा देवियों बताओ तुम्हें क्या दूं और बोली हमें अत्यंत तेजस्वी, राजा को पति रूप में दीजिए गंगा जी ने कहा माता औषधियों मैं अमृत रूप हूं तुम भी अमृत स्वरूपा हो अतः तुम्हें तुम्हारे योग्य ही अमृतात्मा सोम को पति रूप में देती हूं गौतमी के इस वरदान का देवताओं ऋषियों चंद्रमा तथा औषधियों ने भी अनुमोदन किया इसके बाद वे सब अपने-अपने स्थान को चली गईं जिस स्थान पर औषधियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमृत स्वरूप राजा सोम को पति रूप में प्राप्त किया वह सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वहां स्नान और दान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं जो प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता सुनता अथवा भक्ति पूर्वक स्मरण करता है वह दीर्घायु पुत्रवान और धनवान होता है तदनंतर धान्य तीर्थ है जो मनुष्यों की सब अविष्ट वस्तुओं को देने वाला है वह सुकाल उपस्थित करने वाला कल्याणप्रद और मनुष्यों को सब प्रकार की आपत्ति से मुक्त करने वाला है राजा सोम को पति रूप में पाकर औषधियां बहुत प्रसन्न हुई थीं उन्होंने सब लोगों तथा गंगा जी के सामने यह अविष्ट वचन कहा वेद में एक पवित्र गाथा है जिसे वेदों के विद्वान जानते हैं जिस भूमि में फसल उगी हुई है वह माता के समान किमवा साक्षात माता ही है जो गंगा जी के समीप उसका दान करता है वह समस्त अविलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है जो मानव खेती लगी हुई भूमि गौ तथा औषधियों को ब्रह्मा विष्णु एवं शिव ब्राह्मण के लिए भक्त दान देता है उसका किया हुआ सब दान होता है था वह अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है और सोम राजा की प्रया है और सोम भी और के पति हैं यह जानकर जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों करता है वह संपूर्ण अविलषित को पाता, और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है राजा सोम से कहती हैं राजन हम ब्रह्म और प्राण रूपिणी जो हमें ब्राह्मणों को दान करे उसे तुम पार लगाओ स्थावर जंगम रूप जितना भी जगत है वह सब हम लोगों से व्याप्त है भव्य काव्य अमृत तथा जो कुछ भी भोजन के काम आता है वह हमारा ही अंस है यह जानकर जो अन्न करता है राजन उसे पार लगाओ राजा सोम जो भक्त पूर्वक्त इस वैदकी गाथा का श्रवण स्मरण तथा पाठ करे उसे तुम पार लगाओ गंगा के किनारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ औषधियों ने इस वैदकी गाथा का पाठ किया था वह धान्य तीर्थ कहलाता है उस दिन से उसके कई नाम हो गए औषध्य तीर्थ सोम्य तीर्थ अमृत तीर्थ वेद गाथा तीर्थ तथा मात्र तीर्थ जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान जप होम दान तत्र तर्पण और अन्न दान करता है उसका वह सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है वहां दोनों तटों पर 1600 तीर्थ हैं जो सब पापों का नाश करने वाले और सब प्रकार की संपत्ति बढ़ाने वाले हैं वहां विदर्भ संगम और रेवती संगम तीर्थ भी है अब उनका वृतांत बताऊंगा पुराण वेदता पुरुष उसे जानते हैं महल से भरद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे उनकी बहन का नाम ऋवती था वह कुरूपा थी उनका स्वर बड़ा विकृत था प्रतापी भरद्वाज गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवाह किसके साथ करूं कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता ओहो किसी के कन्या न हो कन्या केवल दुख देने वाली होती है जिसके कन्या हो उस प्राणी के जीते जी पग-पग पर मृत्यु होती रहती है इस प्रकार वे अपने सुंदर आश्रम पर तरह-तरह के विचार कर रहे थे इतने में ही कठ नाम के एक मुनि वहां भरतवाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी शरीर सुंदर था वे शांत जितेंद्रिय और सद्गुणों के खान थे कठ ने आते ही भरतदवाज जी को प्रणाम किया भरतदवाज जी ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा कठ ने कहा मैं विद्यार्थी हूं और इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूं जो उचित हो वह कीजिए भरतदवाज जी ने कट से कहा महामते तुम्हारी जो इच्छा हो पढ़ो मैं पुराण स्मृति वेद तथा अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र सब जानता हूं तुम शीघ्र अपनी रुचि बतलाओ कुलिन धर्म पारायण गुरु सेवक तथा सुनी हुई विद्या को तत्काल धारण करने वाला शिष्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है कहने लगा ब्राह्मण मैं निष्पाप सेवा पारायण भक्त कुलिन और सत्यवादी शिष्य हूं मुझे अध्ययन कराइए एवमस्तु कह कर भरतवाज जी ने कठ को संपूर्ण विद्या पढ़ाई विद्या पाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने भरतवाज जी से कहा गुरुदेव आपको नमस्कार है मैं आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूं आप कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं बताइए क्या दूं जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोहवश दक्षिणा नहीं देते वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक नरक में पड़े रहते हैं भरतवाज जी ने कहा यह मेरी बहन अभी कुमारी है इसको विधि पूर्वक ग्रहण करो और अपनी पत्नी बनाओ इसके प्रति प्रेमपूर्ण बर्ताव करना यही मैं दक्षिणा मांगता हूं कठ ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विध पूर्वक दी हुई रेवती का पाणि ग्रहण किया और उसके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर देवेश्वर शंकर जी की आराधना की रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया इससे वह सुंदर रूपवती हो गई उसका प्रत्येक अंग मनोहर दिखाई देने लगा अब उसके रूप की कहीं समता नहीं थी वहां रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई वह रेवती नाम की नदी हुई जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाली है फिर कठ ने उसकी पूर्ण रूपता की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के दर्वों पुष्पों से अभिषेक किया इससे बदरभा नाम की नदी प्रकट हुई जो मनुष्य रिवती और गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है